आप विशेष ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं जॉब भी करते हैं परिवार को संभालते हैं और ख़ास बात ये है कि आप एक स्परिचुअल एनजीओ ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं तो एक मल्टी टैलेंट लेडी हमारे साथ हैं नमिता जी हमारे साथ उपस्थित हैं नमिता सांगवी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से नमिता जी का बहुत बहुत स्वागत है शांति आप बहुत आप। बढ़िया बढ़िया और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा और बताइए हमें। के अंदर ऐसा कहा जाए कि ऐसी कोई खास नहीं। पर क्योंकि बाबा बच्चे तो अपने आप ही खास, बन खास बनाई देता है पॉलिशिंग करके भोपाल लाल भोपाल ऐसी बिलोंग करती हूँ बात ये है की सबसे पहले जो मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ पूरा रात तक यूज करते रहते हैं जी जी तो तो जी श्री नविता जी मैं चाहूँगा कि जैसे अब आज के समय में जो है आ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो क्या आपका जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन ही है या ऑनलाइन है तो कैसा है आपने कैसे स्टार्टअप किया थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि हमारे जो श्रोता बंधु हैं उन्हें भी ये पता चले कि आप घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना स्परिचुअल जो साधना है उसको भी ठीक से कर पाएँ आप जैसा आप करते हैं आप सेल कर रहे हैं जिसके बारे में इसकी बैड एंड गुड क्वालिटी दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि तो क्या होता है कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हम सेल करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर इधर आपका एमेजोन हो मीशो हो फ्लिपकार्ट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कस्टमर आपके सामने नहीं है हुँ. तो जब भी आप उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ब्रांड होना चाहिए कि जब कस्टमर उसको ले तो उसका सेटिस्फेक्शन हो और उसकी कस्टमर की नीड है हुँ, उसको हुँ. आप जनरेट कीजिए या फिर आप एक आपका जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ कस्टमर को इस तरह का मार्केट में नीड है आपको अगर बहुत हेल्प चाहिए तो यूट्यूब में इसमें बहुत सारे वीडियोस होते हैं आप उन्हें देखिए प्रोडक्ट स्टडी कीजिए और उसमें आप उसमें उस प्रोडक्ट को जो भी आपका प्रोडक्ट है आप लेखे मान लीजिए आप पेन को ही सेल करना चाहते हैं या घर के डेकोरेशन की चीजें भी होती है तो मार्केट में सर्वे कीजिए, फिर उसके बहुत इजी है मतलब होलसेलर बैठे हुए हैं कि कोई उनका प्लेटफॉर्म को यूज करे उनकी चीजें बाहर जाए भी के, तो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को मतलब एक घर बैठ के ही सारा कुछ हो जाएगा दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं अच्छा तो ही घर को डील कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द इंडिया लेकिन किसी के पास कोई अनुभव नहीं है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है वो भी कर सकता है जी जी कर सकता है क्योंकि ये जो हमारे जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया आपको जी जी उनके खुद के मैनेजर भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप पर आपको नॉलेज आपके, आपके बिजनेस के बारे में आपको होना चाहिए कैसे सेल करना है उसको कैसे डेकोरेट करके कस्टमर को प्रेजेंट करना है वो ये सब एडवरटाइजमेंट दे विल डू फॉर यू बट आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्या सेल कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए नमिता जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया या ऑनलाइन आपको अगर करना हो और अगर बैठे बिजनेस करना हो तो निश्चित तौर पे आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो बड़े ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है यहाँ पर इसमें आपको मैनेजर भी हायर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट इनके इनके माध्यम से बेच भी सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको खुद को पूरा जो है जानकारी होना चाहिए और ये देखना है कि वो कम से कम प्रोडक्ट रिटर्न आ जाए और लोगों का रेगुलर यूज़ में वो चीज़ें जाए ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप बनाइए सोचिए इसके बारे में तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं नमिता जी मैं चाहूँगा कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताया मैं देखिए ब्रह्म कुमारी से स्टार्ट किया था नॉलेज लेना मेरी मदर ने लिया लौकिक मदर ने फिर उन्होंने लिया तो फिर मुझे बताया क्योंकि उस समय मेरा जो बेटा है वो काफी छोटा था दो दो साल का था तो उस समय कुछ ज्यादा ही जो होती है वुमेन्स अपने आपको बहुत लेट डाउन कर लेते हैं सोचते लाइफ में कुछ नहीं किया अभी क्या रह गया तो उसके बाद मेरा साथ जरा उल्टा हुआ उसके बाद मेरी लाइफ स्टार्ट हुई लोग जब पीछे जाते हैं तो बाबा ने ऐसे मतलब जो परमात्मा है उसने मुझे आगे चांस दिया फिर मैं ब्रह्मा कुमारीस में मैंने ज्ञान लेना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि हाँ दिस इज द न्यू जर्नी ऑफ लाइफ जहाँ आपकी लाइफ अब आप खत्म नहीं हो रही कि आपको सिर्फ देखिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कोई बुरी बात नहीं है पर अपने आप का भी कॉन्फिडेंस बना रहे की मैं कुछ और भी कर सकती हूँ तो फिर मैं वहाँ गई मैंने अपनी दीदियों को देखा की सारा कुछ यहाँ दीदियाँ पढ़ी लिखी है अच्छे अच्छे मतलब आईटी से से है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फिर ये लोग ये मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे तो देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ एक लाइफ है जहाँ आप लोगों को सर्व कर रहे हैं आप लोगों से ले नहीं रहे हो नहीं, तो नहीं। फिर मैं मेडिटेशन करना उनके जो भी जो भी बताते थे ऐसे ऐसे आपको सुबह उठना ऐसे आपको ज्ञान सुनना ब्रेन ब्रेन लगेगा लगता लगता था कब होगा फिर लगा धीरे-धीरे धीरे-धीरे हाँ। हमारा दीरे दीरे जो एकदम होने लगता है दीरे दीरे अगर हम पढ़ाई जल्दी जल्दी उठना सारे लोगों को फ्री कर देना फिर तो आज वो बिजनेस में बहुत रूटीन जो है आज वो रूटीन में होते तो शायद इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करना वो भी मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि थोड़ा एनर्जी अच्छी रहती है लगता नहीं है कि आप दोपहर में सोते नहीं हैं आपको टाइम नहीं मिलता आपको कहीं रिग्रेट भी नहीं होता आपको देखकर कि की आप सो नहीं पा रहे तो हमें लगता सोने का समय हमें नहीं मिला है हमें एंजॉय करने का टाइम ज्यादा सो जाएंगे तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को <laughs> तो मुझे लगता है की ज्ञान में आने से कई लोगों को लगता है की ये तो समाप्त कई लोग सोचते हैं कि बहुत बोरिंग लाइफ है क्या करते हो आप लोग तो मुझे लगता है है एक बार आइए आइए ज्वाइन कीजिए और और देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं <laughs> लाइफ बहुत बहुत बहुत ही है, बहुत ही एक्साइटेड आप आपको आपको मजा आएगा इस ज्ञान में में आने के बाद नए नए रास्ते खुलेंगे लगेगा करने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। इस इस ब्रह्मा कुमारी से कैसे अटैचमेंट कहा आपको कैसे लगा कि ये चीजें जो है मेरे काम की हैं कहा एक ऐसा वो नहीं? एक टचिंग रहती है एक चलिए आपके घर से कोई चला गया उनको देख के आपको एक मिला मदर थी हाँ, हाँ। मुझे बोला कि मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटा दो था, दो साल का ही हो तो मुझे ऐसा लगता हूँ और होकर आइए फर्स्ट टाइम भवन गूगल करके क्योंकि हमने कभी नाम भी नहीं सुना था नहीं। नहीं। और मैंने जिस दिन पहली बार तो मुझे पता नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली आई डोंट नो कैसी खुशी हो रही थी मुझे खुद को नहीं पता था मुझे खुशी <laughs> क्यों हो रही है लेकिन मैंने उसे एंटर मतलब इस रूम में गई और फोटो लगा था वो देख ऐसा लग रहा था की जी बहुत खुशी मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि मुझे खुशी क्यों हो रही थी और इतनी खुशी हो रही थी कि कुछ जरूरत ही नहीं थी बस <laughs> बस वो ज्ञान सुना दे और मैं सुन लूं और वो लग रहा हाँ यही तो मुझे चाहिए था लाइफ में और मुझे मुझे को समझ भी नहीं आया बस मुझे वो कोर्स करके सारी क्वेश्चन के आंसर्स मिले क्योंकि बहुत मेरे बहुत क्वेश्चन थे मेरे माइंड में भगवान को लेकर सो तो <laughs> कि भगवान ऊपर कैसे रहते हैं इतने सारे ये किस किस कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है तो मतलब सारे इतने सारे क्वेश्चन के आंसर बचपन से लेकर उसके बाद जो आंसर्स मिले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा थे कुछ कुछ चीजों के चक्कर में बाबा के लिए सारी आंसर मिले क्यूँकी ब्रेन को ना लॉजिक आंसर चाहिए जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सेटिस्फेक्शन कहीं हो नहीं रहा था अधूरा सब छूट जाता था Hmm. तो जब सारे आंसर्स मिल गए तो एकदम शांत हो गए हाँ बस अब कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब तो कुछ लॉजिक तो हो उसके पीछे कि ऐसा क्या है तो सारे लॉजिक जो है वो सारे क्लियर हो गए uh. क्योंकि वो लगता था ना कि मतलब आई I मीन mean, राधा है तो कृष्ण ही है तो राधा कहाँ चली गई वो कहाँ गायब हो गई ऐसे बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे तो वो लगता था कि जिनके आंसर नहीं मिलते थे थोड़े आंसर नहीं मिलते थे hmm. सारे आंसर मिल गए तो आ कि हाँ ये अभी ओके अब सही है। ब्रेन को को भी और आत्मा दोनों हम्म हम्म अच्छी बात आपने बताया जहाँ पर आपको ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट होने के बाद आपको सारे ही जवाब मिले संसार के जितने भी क्वेश्चन आपके मन में थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर संतोषजनक जवाब मिल गया जिससे आपका जीवन में एक स्थिरता आ गई है और आप बहुत ही निश्चिंत तौर पे और टेंशन फ्री होकर अपने जीवन को जी रहे हैं जी, तो, तो आइए अब जैसे कि एक छोटा ब्रेक का समय हो गया है ब्रेक में एक गाना सुनते हैं तो आपका पसंदीदा कोई गीत हो तो बताइए <laughs> तो बाबा के गीत मुझे बहुत पसंद है तो जैसे आज थोड़े से टेंशन में रहता है कि मेरा मेरे फ्यूचर को क्या होगा मैं क्या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी मैं पास हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के पास तो गाने बहुत एंथोराइज एक सॉन्ग है जो कहते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है पर ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुला बड़ा है ये गाना नहीं है और ये कोई तो लाइन भी नहीं है नहीं। पर यह हर एक ब्राह्मण जो ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान ले लेता है वो उसका जीवन है कि वो कितना सहज हो जाता है कितना इजी हो जाता है उसका जीवन क्योंकि उसको उसका जो सही आ, एड्रेस मिल जाता है क्योंकि बेचारे के पास क्वेश्चन तो बहुत है पर आंसर देने वाला एक ही है और उसको आंसर तो मिलता है साथ साथ स्ट्रेंथ मिलती है उस रास्ते में चलिए गई हम्म तो मैं सभी भाई बहनों को सिस्टर्स को यही कहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो चाहे रिलेशन हो आप एक, एक बिल्कुल नविता जी मैं चाहूँगा की अब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया और ये गीत हम सभी को मोटिवेट करता है और निश्चित तौर पर इस गीत को हम लोग सुनेंगे अभी आप सुनाए रेडियो 107.8 पॉइंट सुनते रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो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 किलो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारी बातें हो रही हैं नमिता सांगली जी हमारे साथ हैं और बड़ा ही अच्छा अध्यात्मिक अनुभव उन्होंने सुनाया किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है ये आपने समझा और जाना तो आई अब आगे बात करते हैं जहाँ भोपाल झील की नगरी से वो जुड़ी है तो भोपाल में ऐसा क्या है जो सबके लिए यूनिक है, यूनी है। <laughs> हाँ, तो जो लेक आपको बता रहे हैं जी की वो लेक है जो हम लोग सीमा के पास है जो उसमें वो सबसे विशेषता है वो वही उसको आइडेंटिफाई करती है आ, लेक सिटी के नाम से बहुत फेमस है तो लेक व्यू में आइए बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही अच्छा एटमोस्फेयर है वहाँ पर ग्रीनरी है फिर उसके से लगातार हुआ वन विहार है जहाँ पर ऐसे केज़ में बहुत कम है मतलब केव के अंदर प्राणी कम है मतलब एनिमल्स उनको बाहर फ्रीडम मिली है आप बहुत लंबा है आप जाइए तो वन बिहार भी जरूर विजिट करिए और एक ट्रैवल म्यूज़ियम है बहुत ही यूनिक है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं क्योंकि हमारी पिछले लोग जैसे मानते हैं वहाँ पर ट्रैवल तो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ पर भी संग्रहालय इज बस थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही ही वो ये तीनों चीज़ तो आपको एक ही साथ ही मिल जाएगी वहाँ पर और चलिए बहुत तो so चल, बढ़िया तो मैं चाहूंगा की अगर हमें अपने जीवन में जैसे कोई यूथ है या लड़कियां हैं जो आदिवासी यहाँ पर रहती है क्या मोबाइल से भी वो कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ कहाँ से उनको सही मार्गदर्शन मिल सकता है जी अभी जो मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन भी चल रहा है जीओ में और जिसमें वो घर बैठ के अगर उनको लगता है कि वो से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप उसमें दिख नहीं रहे जी जी बिल्कुल घर बैठ के आप अपने बैगों में खड़े हो सकते हैं ना। उसके लिए आप चाहे तो अपने नजदीकी किसी जियो पॉइंट में जाएं, जियो ऑफिस में और एक बार विजिट करें क्योंकि उसके लिए प्रॉपर इंटरव्यू होता है अच्छा हाँ आपकी वॉइस टेस्ट होता है एक बड़ा टेस्ट पेपर होता है ऑनलाइन और उसमें आवाज ही सुनते हैं वो कि आप कैसे ईटकास हुआ डिगे कर पाएंगे उसका पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे पर पहले उसके लिए टेस्ट आपको पास आउट करना होता है ठीक है उसमें 100 परसेंट मार्क्स आनी चाहिए तो अगर आपको लगता है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ है ना और आपको डर नहीं लगता है किसी से बात करने में तो आप इस जॉब के बिल्कुल एक बार सच के आपको मिल जाएगा बहुत सेफ है आपको कहीं भी जाने की जरूरत तो कर बिल्कुल, बिल्कुल। कर करने में तो थोड़ा उसको हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल बिलकुल चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूंगा की एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप देखिए मतलब कि मैसेज दूंगी कि देखिए आप ज़रूर एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आपके नज़दीकी सेंटर में जाके विजिट करिए ये केवल एक तो नॉर्मल आश्रम नहीं है ये आपको वुमेन एम्पावर को कहते हैं ऐसे नहीं बच्चे नहीं आते यहाँ पे हर एज का आप जाकर एक बार देखिए किसी के सुनने सुनाने के एक्सपीरियंस पर भी मत जाइए आप स्वयं अनुभव करिए एक्सपीरियंस योर कि आपको यहाँ क्या मिलता है आप सात दिन ऐसे ही बात करने में एक घंटा वैसे ही निकाल देते हैं जस्ट गो एंड विजिट फॉर अ वन आवर आपका ये एक घंटा आपकी लाइफ को एकदम एक सही डायरेक्शन दे देगा आपकी सोच को खोल देगा कहीं अगर अटक गई है डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कम हो रही है तो आपका मेडिटेशन से बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा आपका रिलेशन हो आपका जॉब हो आपकी स्टडी हो जो भी है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 छी